एक नन्हीं जो शहजादी एक दिन की बात है एक बूढ़ा किसान था वो एक गांव में अपने तीन बेटों के साथ रहता था तीनों बेटे जवान और इंतहाई खूबरु थे किसान को अपने बेटों पर फक्र था एक दिन उसने सोचा कि अब वक्त आ गया है जब उनकी शादी कर दी जाए देखो बेटो अब तुम इस्तायक हो गए ह میری خواہش ہے کہ تم سب اپنی شریک زندگی کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارو لیکن ابا جان ہم اپنے لیے دلہن کیسے تلاش کریں گے ہاں ابا جان ہمیں اپنے لیے دلہن تلاش کرنا بہت مشکل ہوگا آپ کے حکم کی تعمیل ہو گیا ابا جان لیکن پہلے ہمیں کوئی راستہ تجویز کریں ضرور میں کروں گا میں ایک کنوے کو لے کر چلنے والی دلہن دیکھتا ہوں اور تم سب اس پر عمل کرو گے کولاڑی لور اپنے کا ایک درخت کاٹو دیکھنا جس رخ پہ درخت گرے اسی رخ میں اپنی دلن کو تلاش کرنا لیکن درخت کٹنے سے پہلے تمہیں فارم میں ایک پودھا بونا ہوگا اور مجھ سے وعدہ کرو کہ تم یہ کام خاص توجہ سے کروگے وعدہ ابا جان ہم یہ کیوں کر رہے ہیں ایک درخت اگانا ہے ایک درخت کٹنے سے پہلے کیونکہ درخت ہمارے لیے بہت اہم ہے ہمیں انہیں کٹنا نہیں چاہیے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت بونا اور اگانا چ उनमें से हर एक ने पहले एक शजर का पौधा बोया और फिर एक काटा। बड़े लड़के ने एक दरख्त काटा। वो कटकर सुमाल जाने गिरा। ओ सुमाल, ये मेरे हक में बेहतर है। इस रुक में लड़की मिलना मैं पसंद करूंगा। मैं सुमाल जाने जाऊंगा और उसे पैगाम दूंगा। दूसरे लड़के ने एक दरख्त काटा। वो जा� दरक्त ने कैसे जान लिया कि उधर मैं एक लड़की को चाहता हूं जो मेरे साथ रक्स कर सके और ऐसे जुलूब रुख पे पाई जाती है मैं जानिब-ए-जुलूब आपका सफर जल्द जारी कर दूंगा छोटे लड़की का दरक्त तक जंगल के रुख पर गिरा दोनों भाई <laughs> उस पर हंसने लगे <laughs> <laughs> इधर देखो क्या तुम जंगल की तरफ जाना चाहोगे <laughs> मैं उस रुक में अमल करूंगा जिधर درخت ने गिरकर इशारा किया है मुझे यकीन है मुझे इसी रुक पर मेरी दुल्हन मिलेगी तीनों भाइयों ने अपने अपने सफर का आगाज़ किया बड़ा बेटा शुमाल में एक लड़की के यहां गया और लड़की से कहा वो उसे हमेशा प्यार करेगा उसने उसके पैगाम को एक दफा में ही कबूल वह को जंगल को निकला और काफी दूर तक चलता रहा, लेकिन उसे एक भी इंसान नजर ना आया। उसकी उम्मीदें टूटने लगी और वो थक भी बहुत गया था। तो वो अपने लिए कोई पनाहगार ढूंढने लगा। अचानक उसे एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। झोपड़ी देखकर उसे बहुत तसल्ली हुई। वो झोपड़ी में दाखिल तुम एक छूहिया हो कोई इंसान नहीं हो तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो मैं अपने लिए जाने तमन्ना तलाश कर रहा हूँ इस जंगल में क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी जाने तमन्ना तुम्हें मिलेगी नहीं लेकिन अगर मैं मुकम्मल जद्दोजहद करूं तो वो मुझे मिल भी सकती है मगर फिक्र वाली बात यह मैं तुम्हें अपनी जाने तमन्ना बनाके कैसे ले जा सकता हूँ हूं मुझपे यकीन करो बेकू हालांकि मैं चूहिया हूँ लेकिन तुमसे हमेशा प्यार करूँगी हाँ, लेकिन चूहा बेकू को आमादा कर रहा था उसने उसके लिए रक्स किया उसके लिए एक पुरसोज नगमा गाया थके हुए बेकू को चूहे की मौसी میں تمہیں اپنی جان تمنہ سرور بنا ہوں گا چوہیا یہ سن کر بہت خوش ہوئی اس نے ویکو سے وعدہ لیا کہ وہ اسے اپنے ساتھ واپس لے جانے کے لیے منتظر رہے گی تینوں بھائی اپنے گھر واپس آ گئے باتاؤ میرے بیٹو کیا تم اپنی دلانیں حاصل کر سکے مجھے ایک خوبصورت لڑکی ملی ہے دلان کے لیے اس کا لب گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہیں میری دلان بھی بہت خوبصورت ہے اس کی لمبی اور س کیا ہوا فیکو؟ تمہاری دلن تیز دانتوں والی اور نکیلے کانوں والی ہے کیا؟ مہربانی کر کے نہ ہسے بھائیو میرے دلن بہت نازک اور ادنا چیز ہے جو مکفلی گاؤن میں زیبتن رہتی ہے تب تو وہ کوئی شہزادی ہوگی؟ بلکل جب وہ میرے لئے گاتی ہے تو میں دلی مسرت محسوس کرتا ہوں दोनों भाई वैकू की बात सुनकर खुश नहीं हुए कुछ दिन गुजरने के बाद उनके वालिद ने यह फैसला लिया कि उनके दुल्हनों के 10 इम्तिहानात लेंगे उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारी पसंद की लड़कियां खानदारी में महारत रखती हैं या नहीं उनसे इल्तिजा करो कि वो मेरे लिए एक रोटी बनाएं दोनों बड़े भाई उसके लिए तैयार हो गए लेकिन बैकु खामोश रहा वो फिक्रमंद था यह सोचकर कि एक चूहिया रोटी कैसे बना पाएगी वो जंगल को निकल गया चोया उसे देखकर खुशी से फूली नहीं समाई मुझे मालूम था तुम यहां जल्दी वापस आओगे लेकिन क्या हुआ तुम कुछ परेशान दिख रहे हो मेरे वालिद हर एक की दुल्हनों के हाथों की बनी रोटी का एक टुकड़ा चाहते हैं लेकिन तुम नहीं बना सकती मेरे भाई मुझ पर हंसेंगे क्या कहूं अगर मैं यह कहूं कि मैं बना सकती हूं तो मैं यह यकीन ही नहीं कर सकता कि एक चोया रोटी बना लेकिन मैं कर चौहिया ने एक चांदी की छोटी घंटी ली और उसे तीन बार बजाया। घंटी की आवाज सुनके सैकड़ों चूहे इधर उधर से बाहर निकल आए। वो सब एक साथ चौहिया के इर्दगिर्द आ गए। चौहिया उनके सामने एक बावकार और दयानादार की तरह बैठी। तुम में से हर एक मेरे लिए गेहूं के कुछ उंदा दाने लेकर आ चोहिया ने उनसे अनाज दस्तयाप किया और गेहूं के आटे से एक खूबसूरत रोटी बनाई। तीनों भाई अपने-अपनी रोटी लेकर अपने वालत के पास आए। बड़े बेटे ने एक अनाज की रोटी पेश की। बहुत खूब। यह मुश्किल के काम करने वालों को बहुत पसंद आएगी। दूसरा बेटा मोटी ताजी बनी रोटी लाया। जवार की भी है बहुत और वेकू ने अपनी सफेद रोटी पेश की क्या सफेद रोटी वेकू तुम्हारी पसंद की लड़की बहुत अमीर दिखती है बिल्कुल इसने हमें बताया था कि वह एक शहजादी है तो वेकू एक शहजादी से उम्दा गेहूं की रोटी कैसे बनवाई उसने एक चांदी की घंटी तीन बार बजाई और उसके खादिमों ने उसके लिए हर एक उन्होंने इतनी बेहतरीन रोटी बनाई। लेकिन इससे पहले कि तुम उन्हें घर में लाओ, मैं चाहता हूँ उनमें से हर एक मेरे लिए कुछ बुन कर लाए। मेरी हर चीज में बहुत माहिर है। मेरी भी। वह एक लफ्ज़ ना बोल सका, क्योंकि वो जान रहा था कि एक चुइया कोई चीज़ कैसे बुन सकती है। वो मैं बहुत खौफजदा हूँ ये कहते हुए कि क्या तुम कुछ बुन सकती हो जबकि एक चुहिया कभी कुछ नहीं बुन सकती बिल्कुल देखो कि जानी तमन्ना उसके लिए कुछ भी कर सकती है दोबारा चुहिया ने चांदी की घंटी को तीन बार बजाया और सैकड़ों चुहे अंदर आ गए सब उसके सामने बैठ गए और उसके हुक्म का इंतज उसका हुक्म बजा लाने को सब निकल पड़े और जब वो वापस आए तो उनके पास अलसी के शजर के बेहतरीन रेशे व तार थे चूहिया ने खास नेलून का एक खूबसूरत टुकड़ा बना वो बड़ा शक्वाक था उसने उसे अखरोट के खाली छिलके में बंद करके रख दिया ये लो बेकू मैं उम्मीद करती हूं तुम्हारे वालिद को बहुत आएगा का बंद लिया और अपने गया उसके दोनों ने अपनी के बनाए टुकड़े بہت اچھی نہیں ہے لیکن بہتر ہے پھر دوسرے بیٹے نے جو اس کی محبوبہ نے بنایا تھا اپنے والد کو پیش کیا اس میں سوتی اور رشم کی آمیشش ہے یہ کچھ معقول ہے تم کیا لے کر کے آئے ویکو؟ ویکو نے اکھروٹ کا چھلکا سامنے کیا और उसके भाई उस पर हंसने लगे। बाबा ने बुने हुए कपड़ों का टुकड़ा देखा और कहा ये अक्रोट का छिलका नहीं है। उनकी हंसी काफ़ूर हो गई जब उनके वालिद ने अक्रोट का छिलका खोला। वो लाया था नेलून का बेहतरीन मलमली कपड़ा। वाह! ये उसने किस तरह अथमाम किया? उसने चांदी की घंटी बजाई और � अब तुम तीनों अपनी मांशुकाएं लेकर घर आ सकते हो। मैं उन सब से मिलना चाहता हूं। उन्हें कल ही लेकर आओ। चुहिया ये जानकर खुशी से अश अश करने लगी। उसने बेहतरीन लिबास जीवितन किया, चांदी की घंटी बजाई और हुक्म दिया कि एक गाड़ी और पांच कोशवान का इंतजाम करो। फौरन वहां अखरोट के झिल्� और पीछे पायदान पर एक निगेबान खड़ा था और वैकु के घर के लिए उनका सफर शुरू हो गया तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हारा हर हाल में ख्याल रखूंगा और मेरे वालिद के लिए भी परेशान ना हो वो नेहायत शरीफ इंसान है वो जंगल से निकलकर एक खस्वे के करीब से गुजरे वहाँ एक नदी तेज बहाव में रवा थी न उसने चूहों का एक झुंड उनकी तरफ आता हुआ देखा। वो हंसा और उस जलील ने उन सबको नदी में गिरा दिया। ये तुमने क्या किया? तुमने ऐसा काम क्यों किया? तुमने मेरी जाने-तमन्ना को नदी में कैसे डुबा दिया? तुम्हारी माशूक वो तो चूहे थे। वो जोर से हंसा और अपनी राह पर चला गया। वह कुछ चूहि� हे मेरे नन्हे गरीब महबूब मैं तुमसे माफ़ी कैसे मांगू मैं तुम्हें नहीं बचा सका बेकू निदामत जाहिर करके पलटा तो देखा एक खूबसूरत घोड़ा गाड़ी नदी के दूसरे किनारे पर खड़ी है उसे खींचने के लिए पांच अरबी घोड़े तैनात थे गोचवान की जगह एक نہایت खूबसूरत लड़की बैठी क्या तुम मेरे बगल में नहीं बैठोगे? मैं? तुम मुझे अपनी जानी तमन्ना कहते थे, जब मैं एक चुहिया हुआ करती थी। तुम ही मुझे हासिल कर सकते हो, जबकि मैं शहजादी रूप में आ गई। क्या तुम ही चुहिया थी? हाँ, मैं एक शहजादी थी। एक शैतानी हर्बे ने मुझे झक्कर रखा था। उसकी गिरफ्त कभी ढीली नही हम तुम्हारे वालिद से मिलने जा सकते हैं हम शादी करेंगे और अपनी सल्तनत में जाएंगे और उनका सफर वैकू के घर की जानिब जारी रहा वैकू के वालिद और उनके दोनों बड़े भाई एक शहजादी को वैकू की माशूका पाकर कशमकश में थे अब्बाजान ये मेरी माशरूक है मैं जान गया तुम्हारी माशूका वाकई किधर पेड़ ने गिरकर जाने का इशारा किया था तुम्हारे पेड़ ने किधर इशारा किया था मैं हमेशा कहता रहूंगा कि दुल्हन पाने का ये बेहतरीन रास्ता है अगर हमारे درختوں ने भी जंगल की जाने इशारा किया होता तो हमें भी कोई शहजादी دستیاب हो जाती मगर उनकी सोच गलत थी बैकू एक शहजादी और वो खुश थे कि वो एक दूसरे के लिए हमदर्द और वफादार थे और दोनों एक दूसरे से दिली मोहब्बत करते रहे